सोमवार बारह जेठ मई जून स्वामी शांतानंद और स्वामी हरानंद काशी से आए हैं मणिंद्र भी फिर से आए हैं सुबह शांतानंद और मणिंद्र आदि मां को प्रणाम करने गए भक्त लोग कोयालपाड़ा मठ में हैं तथा मां जगदंबा आश्रम में ठहरी हैं शांतानंद मां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 आज खा पीकर जाएगा मां शांतानंद से रात में वह कहां था शांतानंद मालूम नहीं मां हम लोगों को बताया नहीं गया मां यहां जब वर्षा होती है तो काशी में भी क्या उसी समय बरसात होती है शांतानंद नहीं मां वहां सावन के महीनों में वर्षा शुरू होती है पर कभी कभी बैसाख महीने में आंधी आकर आम आदि को नष्ट कर देती है काशी में मरेंगी ऐसा सोचकर जो बूढ़ी स्त्रियां वहां रहती हैं, उनको मां वहां बहुत कष्ट है हो सकता है घर से पैसा भेजना बंद कर देने के कारण हो फिर नीचे के सीलन भरे अंधेरे कमरे में उन्हें रहना पड़ता है मां हां जब मैं काशी में वंशीदत्त के मकान में थी उन बूढ़ी स्त्रियों को मैंने बहुत कष्ट में देखा सामान्य चावल भीख में मांगकर लाती और कभी कभी तो बिना पकाए भिगाकर ही खा जाती शांतानंद बूढ़ी लोग मरने जाती हैं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 सीधे ही मेरे पास चला आए मां तरकारी काट रही थी चलो एक फल देखकर शांतानंद स्वामी ने कहा यह कलकत्ता में नहीं मिलता मां इससे छेच की अर्थात एक प्रकार की तरकारी जिसको काटकर तेल में तलकर बनाया जाता है होती है फिर इसे चटनी में भी दिया जाता है इसकी तासीर ठंडी है अच्छी चीज है मणींद्र से यह जहानाबाद में मिलता है मणींद्र हां मां स्वामी शांतानंद ने मां के पास देश के दुख दुर्दशा की बात उठाई शांतानंद सुना है इंफ्लुएंजा से 60 लाख लोग मरे हैं धान चावल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 कलकत्ता आया था ना जिसने नियम बनाने की बात कही थी कि धान चावल जहां का है वहीं रहेगा वह है कि चला गया मणींद्र उस तरह की कोशिश हो रही है शांतानंद लोगों का कष्ट तो दिनों दिन बढ़ रहा है देश में इतना कष्ट है मां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 इतना दुख कष्ट युद्ध विनाश यह क्या है मां क्या फिर से युग परिवर्तन होगा मां हंसकर कैसे बताऊं उनकी इच्छा से क्या होगा यह कैसे जानू राजा के पाप से राज्य नष्ट होता है हिंसा धूर्तता ब्रह्महत्या हत्या ये ही सब पाप हैं राजा के पाप से प्रजा को कष्ट होता है और दैव जैसे युद्ध भूकंप दुर्भिक्ष आदि होते हैं सबके थोड़ा शांत होने से युद्ध रुक सकता है आहा भारतेश्वरी अर्थात विक्टोरिया कैसी थी लोग कैसे सुख चैन से थे अब तो एक पांच साल का लड़का भी कष्ट की बात समझता है कहता है मेरे पहनने का कपड़ा नहीं है अच्छा शरत ने जो यहां चावल बांटने की व्यवस्था की है तो कितना चावल बांटा मणींद्र ठीक ठीक नहीं बता सकता कि कितना बांटा है फिर भी प्रति सप्ताह 34 रुपए का चावल दिया जाता है मां लोगों को कितना मिलता है मणींद्र प्रत्येक व्यक्ति को एक पाव के हिसाब से दिया जाता है मां प्रत्येक को कितना मिला मणींद्र छह सेर सात सेर आठ सेर जिनके यहां जितने खाने वाले हैं मां कितने लोगों को बांटा गया मणींद्र ठीक नहीं मालूम मुसलमान स्त्रियां ही अधिक भिकारी हैं हां यहां मुसलमान ही अधिक गरीब हैं अच्छा शरत और कहां चावल बटवा रहा है मणींद्र बाकुड़ा इंदपुर मानभूम जहां अकाल है वहीं बटवा रहे हैं मां लड़के लोग वहां जा रहे हैं शांतानंद मठ से जा रहे हैं मणींद्र इंदपुर में सातू के जाने की बात हुई थी मां सातू की बहन का विवाह शिहड़ में हुआ है मणींद्र हां मां विवाह में सातू के न जाने से उसके माता पिता मां हां बड़े दुखी हुए थे यह तो होगा ही पर साधु सन्यासी विवाह में क्यों कर जाएंगे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 मणिंद्र और प्रबोध बाबू निवेदिता स्कूल में अपनी लड़कियों को भर्ती करने के इच्छुक हैं वह बात मां के सामने रखकर उनसे अनुमोदन की प्रार्थना करने पर मां ने कहा अच्छा तो है शरद को लिखो प्रबोध बाबू उनको लिख दिया है स्त्री भक्तों में से एक ने कहा रह पाएंगी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 हम लोगों के सामने निकल नहीं पाए छप्पर में फूस नहीं है प्रबोध बाबू पंचायत के अध्यक्ष हैं मां उन्हें क्या चावल बांटा गया है प्रबोध बाबू कल रविवार को दिया गया है मां क्या कपड़ा दिया गया है प्रबोध बाबू चुन चुन कर दिया गया है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 अकाल पड़ते क्या दो वर्ष बीत गए तब तो एक वर्ष और पड़ेगा अभी धान की कीमत क्या है मां ने पूछा उस स्थान के हिसाब से कीमत बताई गई मां ने कहा इतना महंगा और सभी चीजें कपड़ा तेल यह सब भी तो खूब महंगे हो गए हैं जिनके पास ये सब हैं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 तब और कोई क्या इससे बच सकता है मां मुझे ठीक मानो सीखचे में बंद करके रखा है हिलने डुलने का उपाय नहीं किसी तरफ भागने का भी कोई उपाय नहीं प्रबोध बाबू कामार पुकुर में ठाकुर की जगह को लेकर फिर झगड़ा हो रहा है मां कौन झगड़ा कर रहा है महीम बाबू प्रबोध बाबू नहीं फकीर बाबू और हेम बाबू मां अच्छा इसमें झगड़े की क्या जरूरत है घेरा हटा लेने से क्या नहीं होता प्रबोध बाबू मैं चारों ओर खूंटा गाड़कर आया हूं महीम बाबू तो रस्ते पर मिट्टी पड़ने से ही संतुष्ट हैं हम लोग और भी थोड़ा आगे खूंटा गाड़ते तो अच्छा होता तब जैसे जैसे विरोध होता उसे धीरे धीरे सरकार लिया जाता जैसे व्यवसायी उसके लिए वैसे ही व्यवसायिक बुद्धि चाहिए मां यह आश्चर्यजनक समाधान सुनकर हंसने लगी प्रबोध बाबू शरत महाराज को पत्र लिखा है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 इस बात पर मां ने मुस्कुराकर उत्तर दिया लोग कर तो रहे हैं प्रबोध बाबू महामाया की प्रसन्नता प्राप्त किए बिना यदि कोई ना समझी में संसार त्याग करता है तो वह झंझट में फंसता है मां ऐसा व्यक्ति घर लौट आता है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 क्या मुंह से रक्त निकाला था मां मुंह से रक्त नहीं निकाला था इतना परिश्रम किया था कि मानो मुंह से रक्त निकालने के समान प्रबोध बाबू सुना है स्वामी जी दार्जिलिंग में हरि महाराज को गले से लगाकर रोए थे भाई तुम लोग क्या केवल तपस्या लेकर रहोगे मैं अकेला ही क्या प्राण न्यौछावर करूंगा मां हां बेटा उसने अर्थात स्वामी जी ने दूसरों के लिए अपने शरीर का खून दिया था नरेंद्र ने ही तो विलायत से लौटकर यह सब किया तभी तो लड़कों के खड़े होने की थोड़ी जगह मिली आजकल विलायत विलायत से मां का तात्पर्य अमेरिका से था में चार लड़के हैं प्रबोध बाबू हां स्वामी अभेदानंद स्वामी प्रकाशानंद स्वामी परमानंद और स्वामी बोधानंद वहां हैं मां काली का नाम क्या है मणींद्र स्वामी अभेदानंद मां बसंत अर्थात स्वामी परमानंद यहां चिट्ठी पत्री लिखता है रुपया पैसा भेजता है वहां भाषण देता है योगेन अर्थात स्वामी योगानंद ने अत्यंत कठोरता की थी तीर्थ में जाने पर अंजलि से पानी पीता रोटी सुखाकर मसलकर रख देता वही थोड़ा थोड़ा खाता उससे पेट की बीमारी हो गई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 भक्त लोग प्रणाम कर कोयालपाड़ा मठ लौट गए शाम को मणिंद्र और प्रबोध बाबू फिर मां के पास गए प्रबोध बाबू शरद महाराज ने पत्र का उत्तर दिया है पढ़ू मां मां पढ़ो प्रबोध बाबू ने पत्र पढ़कर मां को सुनाया दूसरी बातों के बीच यह लिखा था मेरी सहमति होने से क्या होगा वीणा को अर्थात प्रबोध बाबू की लड़की को यहां अर्थात निवेदिता स्कूल में रखने के बारे में ठाकुर की इच्छा कुछ और ही है मां यह क्या ऐसी बात उसने क्यों लिखी बोलो तो बात को एकदम से काट दिया है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 स्कूल की लड़कियों को सब सिखाया है सिलाई करना कपड़े तैयार करना उस वर्ष 300 रुपए की आमदनी हुई थी वही रुपया पूजा के समय यहां वहां भेजती है सुधीरा देवव्रत अर्थात स्वामी प्रज्ञानंद की बहन है अपने को आड़ में रखकर देवव्रत ने उसे स्टेशन में टिकट कटाना अकेली गाड़ी में चढ़ना यह सब सिखाया था मद्रास की दो लड़कियां 20 20-22 वर्ष की उम्र की जिनका विवाह नहीं हुआ है निवेदिता स्कूल में है आहा उन लोगों ने कैसा कामकाज सीखा है और हम लोग इस हदभागे प्रांत के लोग आठ वर्ष की उम्र होते न होते कहने लगते हैं विवाह कर दो विवाह कर दो अहा, यदि राधु का विवाह न होता तो क्या उसकी इतनी दुख दुर्दशा होती